तो संत लोगों का यह आचरण ही होता है कि वो सेवा में अतिथि की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर लेते हैं तो भैया देखो इन मयूरों ने इन हरणियों ने इन कोयलों ने यही तो किया है और तो देखो ना ये मयूर कैसे प्रमत्त हो करके और अपनी अपनी पांखों को फैला करके ये नाच रहे हैं कैसा और बार बार कहने लगे की देखो हरणिया जो है न, ये निरंतर तो तुम्हारी वो स्नेह भरी दृष्टि से देखती रहे ऐसी इनमें भूख जागृत हो गई और ये कोखिले ये तो मानो मधुपूरित कंठ से ये तुम घर पर आये हो बस इसलिए तुम्हारा स्वागत कर रही हैं तो तुम्हारी बड़ी कृपा है इन वनवासी चराचर प्राणियों पर हुआ क्या था ये जितने भी यहां के वन के उपकरण थे ये निरंतर अपनी शोभा में रहते हैं और निरंतर ये इनको ग्रहण करने वाले जो विषयी लोग हैं उनको सुख देते रहते हैं सुन सुख लेते रहते हैं लक्ष्मणता क्या हुई आज कि तो सब सब श्री कृष्ण की सेवा में लग गए श्री कृष्ण के अंग सुगंध से जितनी वहां की पुष्प राशि थी वो अपनी अपनी अपनी सुगंधों का गर्भ छोड़ करके इनके सुगंध सुगने में मा, मा, मा, मानो लग गए। भ्रमर जो रहे ये कोमल कोमल मधुर मधुर पुष्पों का रश्यपान कर रहे ये वहां से उड़ उड़ करके इनके पीछे पीछे इनके चरणों के पास आ करके गुनगुनाने लगे कल तो सुनाया था आपने एक बड़ी सुंदर उप्रेक्षा है ये आगे की बात ये भगवान जब चले गए मथुरा तो श्रीमती जी के विभिन्न बड़े विचित्र विचित्र भाव हैं भाव समुद्र है वो और उसमें अनंत अनंत लहरें उठती हैं एक दो नहीं तो उन्होंने सोचा कि ये मैं मरूंगी तो हूं नहीं पर ये मेरी देह जो है इसमें जो कुछ भी जीवन था वो था श्याम सुंदर का तो श्याम सुंदर जब चले गए यहां से तो देह में वो जीवन तो निकल गया और जीती है तो सड़ गल गई तो सड़ी हुई गली हुई देह से अब निकलने लगा दुर्गंध तो मैं ये कहूं कि मैं और भी दूर पहुंच जाऊं उनसे बहुत दूर बहुत दूर जिससे मेरी ये गंध जो है ये उन तक न पहुंचे तो आप भ्रमणों की बात कही पीछे भगवान से बताया अली कुल गुनगुन गुन करता था क्यों मेरे पीछे वे थे प्रियतम वे चले गए अत्य है यह सड़ी गली अब है प्रियतम में स्वामी जी की परीक्षा है अली कुल गुनगुन गुन करता था क्यों मेरे पीछे गए थे प्रियतम वे चले गए अतव देह यह सड़ी गली अब है प्रियतम ये गंधवाह इसलिए यहाँ निश्चय कपूय होगा प्रियतम मैं चलूँ और भी दूर गंध उनके पास पहुँचे प्रियतम मैं नहीं मरूंगी कभी सत्य है त्रकाल कभी प्रियतम ये तन तो सदा जलेगा ही काली उन लपटो में प्रियतम फैलेगी में न इतनी दूर चलूं प्रियतम धुआं पाखर तम तो बने वे दृघ सरोज दल से प्रियतम तो, तो ये भ्रमरों की गुंजार की बात जहां श्याम सुंदर चलते ये पहचान रही कि किधर को गए हैं भगवान तो बोलिए देख लो कि कहाँ धौरे जा रहे हैं तो ये जितनी भी सेवा के उपकरण की, की सामग्रियां हैं ये सब सेवा करके धन्य होती हैं ये तो कहने की बात है वे सबके सब श्याम सुंदर का स्पर्श पाकर धन्य हो जाती हैं सेवा करके धन्य होती सो नहीं वे स्वयं रसपान करती हैं ये जड़ वस्तुएं भी तो इस प्रकार से जब ये सब के सब धन के उपकरण जब सेवा करने लगे तो प्रसन्न हो गए श्री कृष्ण और बोले दादा के दादा देखो ये तुम लोगों की भी बड़ी कृपा है इनके ऊपर तो तुम इनको देख रहे हो तुमने इसको ये त्रिन करजा धन्य ये मध्य धरनी तृण विधस्व पागस्पोध मलता कम्योदर खग मृगा सदयावलोकर्गोप्योतरी युवा श्री धन्यर तृण विरु सब तब पद परस सुजान करज परस कईद मलता लहे परम कल्याण सरिता गिरी खग मृग बनजे धन्य पशुतन ये ते ते मृगी कचक बदल निहारी प्रेम सहित ये धन्य विचारी धन्य भाग्य गोपिन के भूरी को बरने महिमा कि धनिये धर जा पर तब धरो कुंजहा संचरोनियर सरिता ये जोरत धनिये कुमी कर तोरत भगवान इतना कह कर के भगवान ने देखा भगवान को दिखाई दिया कि सारी की सारी ये वन की शोभा राशि प्रफुल्लित हो गई भगवान के द्वारा ये इस प्रकार का प्रिय आश्वासन सुनकर भगवान ने स्वीकार कर लिया स्वीकार कर लिया ना अपने पैर रखने के बाद भी सूंघने के बाद भी हाथ लगाने के बाद भी स्पर्श करने के बाद भी मानो सब सबको स्वीकार कर लिया भगवान ने तो भगवान इतना कह करके तीन बात की भगवान ने यह दिखाया कि मैं तो तुम्हारा रसदान करते करते कभी कभी भी तृप्त होता ही नहीं तुम तो मुझे रसपान कराये ही चले जाओ ये प्रेमियों का संबर्धन चाहे प्रेमी जड़ हूं और किसी के द्वारा सेवा प्राप्त करके उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए उसकी सराहना करनी चाहिए ये दूसरी बात तीसरी बात दादा परम प्रसन्न हो जाए सुन करके के श्री कृष्णचंद्र की इस पीयूष धारा वाणी को तो भगवान ने इतना इतनी बात कहकर चुप साध लिया और देखने लगे बलराम जी की ओर देखें दादा क्या कहते हैं दादा क्या कहते हैं अब तो दादा के तो कानों में वो अमित की धारा सब अंदर प्रविष्ट हो रही थी दादा बड़ा प्रफुल्ल बड़े प्रफुल्लित रहे और ये बंदा बन के शोभा को सुन सुन करके दादा मन में पर, बड़े प्रफुल्लित किए वृंदावन वाले जितने हैं ये कीट पतंगों की तो बात है ये ये यहाँ का चंद्र तो ध्रम लता ये भी सारे के सारे परम भाग्यवान है ये तो देखो न कैसा बढ़िया वर्णन करता है इनके समान वर्णन कौन करे तो दादा कुछ बोले उन्होंने फिर फिर उधर देखा आंख से आंख मिली दादा की और छोटे भैया की आंखें मिली अब बलराम जी के श्रीमुख पर मंद मंद मुस्कान आ गई बोले भैया अब बोले बोले भैया कथाग्रदस चाणुजवाच में मृत निवाचम से स्मृतमाचरन्वाच भवादृश एव तादृश गुणगण भागेश्वर कथ मण्यम तत्र गण्यम कदती बोले भैया रे कृष्ण कन्हैया ये बन के वर्णन के बहाने तैने जो बात कही ये सारे गुण गुणों से तो अलंकृत ही है ईश्वर तो तुम ही है तो दूसरे का नहन इस प्रश्न में तो क्यों सांस मिला रहा है बलराम जी जान गए कि ये कितनी मधुर वाणी है कि इन बनवासियों के सेवा को तो स्वीकार करना है इनके गुणों का वर्णन करना है और ये इन सबों ने इनकी सेवा की है ये स्वीकार करना है पर वो मेरे बहाने से कहना है कि तुम्हारी इन्होंने सेवा की तो बोले भैया इस सहारा के सारे गुण तो तेरे नहीं है और ये तेरी सेवा सबने की है तू ही तो ईश्वर है तू मेरा नाम लेता है ये तेरा शील है अब तो भगवान काजरा जरा श्रीमुख नीचा हो गया लजा गए ना संकोच हो गया बात खुल गई <laughs> बलराम जी ने वो गुप्त चीज को खोल दिया अब ये मुंह छिपाने की करें बोले कहीं मुंह छिपाने शर्मा शर्मा देना बच्चे ही ठहरे तो मैया हो गई तो उनके आशा मुझा घुसते भी मैया हो गई तो उनकी साड़ी में मुंह छिपा लेते और मुंह छिपा तो मैया तो थी नहीं तो एक बार तो हाथों से आर ढकली कान ढकली मुंह ढक लिया फिर याद आगे यहां भी तो है छिपाने की चीज तो दौड़े और दागो दादा जहां खड़े थे दोनों भुजाएं अपनी दागो दादा के गले में झुला दी और अपने ए, मुख को उनके उनके विशाल बक्षस्तर में छिपा दिया छिपवा तो मुंह यहां पर गले में ज़्यादा के लटक गए तो मुंह यहां बक्ष पर आ गया मुंह दिखना बंद हो गया और दागो दादा ने तो बस अनुज को भाई को यौन आलिंगन कर लिया भुजपाश में भर लिया उसका दोनों हंसने लगे धूप होने लगे